जपो चित नाम जपो चितई त्याग दहु आई परगट गट सुनाई नाम जपो जितनाई नाम जपो जितनाई न मानो सत कहत हो बुरा न मानो सत कहत हो बुरा न मानो अजब जो जाई, जग जीव ईम नाम जपो शरीर मन आत्मा इन तीन में शरीर तो सत्य है आत्मा सत्य है मन तो केवल सेतु है दोनों को जोड़ने वाला है जितना मन भरा हुआ होगा विचारों से उतना ही ज्यादा जोड़ होगा आत्मा और शरीर में जितना मन विचारों से खाली होगा उतना ही जोड़ टूट गया अगर मन बिल्कुल निर्विचार हो जाए तो जोड़ समाप्त हो गया रस्सी गिर गई फिर शरीर अलग है आत्मा अलग है और वही न्यारे होने का अर्थ है और जिसने जान लिया कि शरीर अलग आत्मा अलग फिर बात ही और हम तो देह धरे जग नाचव फिर तुम नाचो जग में फिर तुम अछूते ही हो फिर तुम्हें जगत की कोई चीज छू नहीं सकती लेकिन उसके पहले यह क्रांति घट जानी चाहिए मन की मृत्यु घट जानी चाहिए मन की मृत्यु घटे इसलिए कहते हैं पंडित काह है करे पंडिताई कह रहे हैं सुन सुन के पंडित मत हो जाओ शास्त्र पढ़ के भी लोग पंडित हो जाते हैं शास्त्रता के पास बैठ के भी लोग पंडित हो जाते हैं। पंडित काह करे पंडिताई त्याग दे बहुत पढ़ पोथी का नाम जपह चितलाई हो चुका बहुत पोथी के साथ सिरफोड़ी अब बंद करो इस पोथी ने कहीं किसी को भेजा नहीं ना ये पहुंचा सकती फिर पोथी क्या है वेद या कुरान या बाइबल फर्क नहीं पड़ता शब्दों से बहुत हो चुका संबंध अब निशब्द से संबंध जोड़ो विचार में बहुत जी लिए और बहुत भटक भी लिए विचार ही तो आवागमन यही तो बार बार संसार में ले आया विचार के ही मार्ग से तुम बार बार गर्भ में उतरे हो और विचार के ही तो सब रूप हैं सारी वासनाएं है, सारी कल्पनाएं सारी इच्छाएं ऐषणाएं तृष्णाएं सब विचार की ही तरंगें हैं त्याग दे बहुत पढ़ पोथी का नाम जपऊ चितई अब तो एक बात को ही चित में रख कि प्रभु का स्मरण जगे अब पोथी को छोड़ अब भीतर की पोथी को पढ़ परमात्मा ने प्रत्येक के भीतर वेद रख छोड़ा है तुम बाहर के वेद मोलझे रहोगे तुम्हारा वेद अनबोला रहेगा तुम बाहर के वेद को छोड़ दोगे तुम्हारा वेद गुंजरित हो उठेगा गुंजायमान हो जाएगा तुम्हारे भीतर से उठेगा नाथ और ऐसा नाथ कि सब संगीत उसके सामने फीके यह तो चार विचार जगत का कह देत गहराई अब तक तुम जो करते रहे हो यह तो बाहरी जगत का आचरण जगजीवन कहते हैं मैं तुम्हें बहुत जोर से कह देना चाहता हूं चिल्ला के कह देना चाहता हूं गहरा के कह देना चाहता हूं यह तो चार विचार जगत का कह देत गहराई। तुम्हारा आचरण भी बाहरी तुम्हारे विचार भी बाहरी तुमने आचरण नकल से सीख लिया विचार भी तुमने दूसरों से उधार ले लिए स्मृति में भर लिए न तो विचार तुम्हारे अपने हैं ना आचरण तुम्हारा अपना है तुम दरिद्र इसीलिए तो हो कि तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है निजता की कोई संपदा नहीं तुम कब अपनी समाधि खोजोगे कब तुम अपने मौलिक स्वरूप को पहचानोगे परमात्मा की याद लाओ अब सबे फरकत में याद उस बेखबर की बार बार आई भुलाना हमने भी चाहा मगर बे आई ऐसी याद आनी चाहिए कि भुलाना भी चाहो तो भुला ना सको लेकिन पंडित तो सिर्फ तोते की तरह दौड़ाता है बेदलों की हस्ती क्या जीते हैं ना मरते हैं खाब है ना बेदारी होश है ना मस्ती है पंडित तो केवल थोते शब्दों में जीता है न तो उसके शब्दों में होश न उसके शब्दों में बेहोशी न उसके शब्दों में मस्ती नाच रंग न उसके शब्दों में अर्थ जीवन मौलिकता उसके शब्द तो सड़ी हुई लाशें सदियों सदियों की सड़ी हुई लाशें पंडित तो मुर्दा घर में रहता है वो मुर्दों के साथ ज्यादा रहोगे तो मुर्दा हो जाओगे संग साथ महंगा पड़ता है जिंदों की दोस्ती खोजो सदगुरुओं का सत्संग जहां अभी जीवित झरना बह रहा हो और वहां से भी चूक सकते हो ख्याल रखना अगर ही पकड़ के गए थी मगर इतनी रायगा भी ना थी आज कुछ जिंदगी से खो बैठे तेरे दर तक पहुंच के लौट आए इसकी आबरू डुबो बैठे लोग तो ऐसे हैं कि जिंदा गुरु के पास जाके भी खाली के खाली लौट आते तेरे दर तक पहुंच के लौट आए इसकी आबरू डुबो बैठे ऐसा तुम मत करना प्रेम की आबरू मत डुबो देना जब कहीं कोई जीवंत धारा मिल जाए तो प्रेम में डूबना डुबकी लगाना दरवाजे से लौट मत आना बहुत लौट जाते क्योंकि कम ही लोगों की हिम्मत है प्रेम के जगत में उतरने की और उतनी सी ही बात है वही प्रेम का छोटा सा धागा अगर हो जरा सी भी प्रेम की बूंद हो तो सागर हो जाती है बढ़ते बढ़ते जरा सा बीज हो तो बड़ा वृक्ष हो जाता है बढ़ते बढ़ते जज्बाए इस सलामत है तो इंसान अल्लाह कच्चे धागे में चले आएंगे सरकार बंधे वो जो प्रेम का छोटा सा कच्चा धागा है, है इश्क वो जो प्रेम की भावना है बस उतनी सी छोटी सी भावना परमात्मा को भी खींच ले आती मगर पंडित उससे ही बच जाता है यहां भी पंडित आ जाते और ईश्क की आबरू डुबा जाते कभी कभी कोई पंडित आता है कि इसकी आबरू नहीं डुबाता कल किसी ने मुझे पत्र लिखा है कि मैं स्वयं भी पंडित हूं पंडिताई ही करता हूं आप पंडित के खिलाफ इतना बोलते पहले तो मुझे चोट लगती थी अब मुझे समझ में भी आ रही बात कि यह तो मेरे जीवन की भी बात है क्योंकि मैं जिंदगी भर से तोतों की तरह शब्दों को दोहरा रहा हूं मुझे भी कुछ नहीं हुआ आप जो कहते हैं ठीक ही कहते ऐसा व्यक्ति प्रेम की लाज बचा सकता है फकीय शहर से मैं का जवाज क्या पूछो कि चांदनी को भी हजरत हराम कहते हैं नवाए मुर्ख को कहते हैं अब जियाने चमन खिले ना फूल इसे इंतजाम कहते पंडितों से तुम पूछोगे तो बड़ी झंझट में पड़ोगे फकीहे शहर से मैं का जवाब क्या पूछो पंडित से मत पूछना कि शराब बेहोशी मस्ती में डूबना उचित है या अनुचित कि चांदनी को भी हजरत हराम कहते शराब की तो बात ही छोड़ो पियकड़ों की तो बात ही छोड़ो यह तो चांद से गिरती चांदनी का जो रस है जो सुधा बरसती कि चांदनी को भी हजरत हराम कहते ये तो केवल शब्दों को मानते हैं जहां जीवंत तो कुछ है नाच पैदा हो सके कि मस्ती पैदा हो सके कि कोई घुंघर पैरों में बांध सके कि कोई बांसरी बजा सके वहां तो ये घबरा जाते चांदनी को भी हजरत हराम कहते हैं। नवाए मुर्ग को कहते हैं अब जियाने चमन पक्षियों का कलरव है उसको कहते हैं कि इससे बगीचे को नुकसान पहुंचता है खिले न फूल इसे इंजाम कहते हैं फूल ना खिले इसे इंजाम कहते अगर महाराष्ट्र की भाषा में समझो तो बंदोबस्त खिले ना फूल इसे इंतजाम कहते पुलिस का बंदोबस्त एक फूल ना खिल पाए गए फूलों से डरते हैं। क्योंकि खुद भी खिले नहीं जो खुद नहीं खिला है वो फूलों को भी मुरछा डालेगा काट डालेगा गिरा देगा क्योंकि हर फूल से उसे ईर्ष्या होगी और जिसके भीतर का चांद नहीं उगा है, वो बाहर के चांद के सौंदर्य को भी ना देख पाएगा और जिसके भीतर भीतर नाच पैदा नहीं हुआ है रंग नहीं जन्मा है, उसे बाहर के सब रंग सब सौंदर्य सब उत्सव निंदा योग मालूम पड़ेंगे एक तो ऐसे पंडित हैं यह तो इसकी आबरू डुबा देते लेकिन कभी कोई पंडित ऐसा भी होता जो इसकी आबरू बचा लेता कल जिसने मुझे पत्र लिखा है ऐसा ही पंडित होगा ऐसे पंडित को देख कर कहना होता है दिल में अब यूं तरे भूले हुए गम आते हैं जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते रख से मैं तेज करो साज की लय तेज करो सूए मैखाना सफीराने हरम आते कि नाच की गति बढ़ाओ कि सांज की गति बढ़ाओ कि आज काबे के नमाजी शराब घर में आ रहे रक्स में तेज करो साज की लय तेज करो सूए मैखाना सफीराने हरम आते स्वागत है पांडित्य को जो छोड़ सके उसका मंदिर में स्वागत है उसका ही स्वागत है और मंदिरों में पंडितों ने कब्जा कर लिया है जो कि मंदिर के दुश्मन जानी दुश्मन सुनी करे सुनी जो करे तर पे छिनम प्रतीति मन आई जगजीवन कहते हैं मैं तुमसे जो कह रहा हूं छोटी सी ही बात है कुछ बहुत बड़ी बात नहीं कुछ बहुत जाल नहीं फैला रहा हूं जरा सी बात कह रहा हूं और वह है जय ही मन आई मन में प्रेम ले आओ बस इतना ही कर लो पढ़ब पढ़ाओ बेधत नहीं बाकी दिन रैन गवाई पढ़ने पढ़ाने से ये प्रेम की पीड़ा पैदा नहीं होगी इससे प्राण नहीं बिंधेंगे ये पढ़ने पढ़ाने के तीर तुम्हारे हृदय को नहीं छेद पाएंगे पढ़व पढ़ाऊ वेधत नहीं बाकी दिन रैन गवाई यही जे भक्ति होते नाही प्रगट कहू सुनाई और तुमसे सीधी सीधी बात कह देता हूं इस तरह भक्ति ना कभी प्रगट हुई है ना हो सकती जग जीवन सत कहत हो बुरा न मानो अचबा जपे सो जग जीवन सतमत तप पावे परम ज्ञान अधिकाई जब तुम्हारे भीतर परमात्मा का नाद अपने आप उठने लगेगा तुम्हें जपना ना पड़ेगा अजपा होगा तभी जानना कि कुछ हुआ जब तक तुम तोते की तरह रटते रहो भीतर तब तक समझना अभी कुछ भी नहीं हुआ सत्य कहतू बुरा न मानो अजबा जपे जो जाई, जग जीवन सतमत तप पावे परम ज्ञान अधिकाई फिर तो रोज रोज अधिक से अधिक ज्ञान बढ़ता चला जाता है एक ज्ञान है जो किताबों से मिलता है उसको जानकारी समझो और एक ज्ञान है जो भीतर उतरने से उपजता है उसे ही ज्ञान समझो पंडिताई से बचो ताकि प्रज्ञावान हो सको आ चित में जपो चितग बड़ा